महाभारत आदि हरन पर्व हरणा हरण पर्व विंशत्यधिक द्विशतमोध्याय द्वारिका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुँचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहाँ जाना द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म संस्कार और शिक्षा वै सम्पानुवाच उतव्त यथावीअसत्य विष्णय तथो ब्रवीत वासुदेव वाक्यम धर्मार्थ संयुतम वै सम्पान जी कहते हैं जन्म उस समय सभी विष्णुवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले नाव मानम नावमान कुलश्यास्ुडाके सयुक्तवान सम्मानभ्यधिक प्रयुक्तोंम न संशय निद्रा विजय अर्जुन ने स्कूल का अपमान नहीं किया है अपे तो ऐसा करके उन्होंने स्कूल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है इसमें संशय नहीं है अर्थलु्धान वह पाथो मन्यते सातान् सदा स्वयं वर्मनाध्यम मन्यते चापि पांडव पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं हैं अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता अतः भी अग्राह्य ही है प्रदानम कन्या पशुवत को मनते विक्रम चाप्यपत्य कुर पुरुषो भुवि भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा एकतां दोषा सुकौंत और दृष्टवात में मति अतः प्रत्य हृतवान् कन्या धर्मेण पांडव मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है उचितइव संबंध सुभद्रां च यशस्वनी चापे दृश पाथ प्रथय्य हृतवानि मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है सुभद्रा यशस्विनी है और ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है भरतसन्वय जात शांतनोच यशस्विन जा कुंत भोजात्मजा पुत्रम को बभूषेतनाजुनम महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं ऐसे वीर भर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा न च पशा य विजयेत रड़े बला वर्जयि विपाख भगनेत्र हरम हरम अभी सर्वेशोकेशुन्द्र रुद्रेशु महारी स आर्य इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भगदेवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके सच रथस्ता दियास्तेजि योद्धा पार्थस्त शीघ्रास्त्र हो नुतेन समो भव तम भीद्रुत सान्तेन पर धनंजय न वर्त संघ्रृष्टा मम ऐसा परमा इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रतापूर्वक पूर्वक शस्त्र चलाने वाली योद्धा हैं ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए मेरी तो यही परम सम्मति है यदि निर्जित्य पार्थो बलाद्छे सुखम पुरम प्रणस्ये दोजस न तो सान्त्व पराजय यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वनापूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है तथा वासदेव तथा चक्रोर्जनाधि जन्मे जय वसुदेव का यह कर, वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया निवृत्त अर्जुनस्तः विवाह करतवा प्रभु उसे त्र कौंते वत्सर परा छपा शक्तिशाली अर्जुन द्वारिका में लौट आए वहाँ उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और एक साल से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे बृहत्य च यहाम पूजित विष्णुनंदन पुष्कर तो तत शेषम कालम वर्चित प्रभु द्वारका में इच्छानुसार विहार करके वंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और मनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया पूर्ण तो द्वादश वर्षे खांडव प्रस्थम आगत वमतेमा साध्य मातरम च धनंजय बारवा वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए उन्होंने धौमजी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया स्पृवा स चरण रागो भीस्म से चनंजय जमाध्या वंद्रृष्ट स स्वेत नंद अभिगम्य च चीब समाहितः अभ्यर्च ब्राह्मणान् पार्थो द्रौपदी अभिजग्म इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए तदनंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया फिर वहां राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्रचित्त हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया तत्पश्चात विद्रोपदी के समीप गए तम द्रौपदी प्रत्युवाच प्रणयात्कूरनंदनम तत्र गौंत यत्मज सुब्दी भारस् पूर्वबंध सुस्लथा जयते द्रौपदी ने प्रणयकोप वुरन नंदन अर्जुन से कहा कुंती कुमार यहाँ क्यों आए हो वहीं जाओ जहाँ वह सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा है सच है बोझ को कितना ही कसकर बांधा गया हो जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है तथा बहुविधम कृष्णा बिलपन्तिम धनंजयः सांत्वया मां स भूयश्च क्षमया मां इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी सुभद्राम तरमाणश्च रक्त कौशेयवासिनी पार्थ प्रस्थापयामा सकृ गोपालिका बपुहू इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनिंद सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सावेश बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा सुभद्रा का कुंती और द्रौपदी की सेवा में उपस्थित होना साधिकं तेल रूपेण शोभमान यशस्वीनी भुवनम श्रेष्ठ आसाद्य वीरपत्नी वरांगना ववंते पृथताी पृथ्वी भद्रा यशस्वनी कुी चारु सर्वांगी उपाजी घृतमृली वीरपत्नी वरांगना एवं यशस्वनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी उसकी आँखें विशाल और कुछ कुछ लाल थी उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्र को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी प्रत्या परमया युक्ता आ सिर्भिजता तुलाम तथो भी गम्य त्वरिता पूर्णेन्दू सदिशान भवंते द्रौपदी भद्रा प्रेस्याहम इति चाह प्रवेश और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा देवी मैं आपकी दासी हूँ प्रत्युत्थय तदा कृष्ण सुसारम माधवस्थ परिश्रजा प्रत्यानोस्तु ते पति तथा मुदिता भद्राता उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली बहन तुम्हारे पति शत्रु रहित हों सुभद्रा ने भी आनंदमग्न होकर कहा बहन ऐसा ही हो ततस्ते श्रृष्ट मनस पांडव या महारथा कुछ परम प्रेता बभूव जन मेजयुरी का संाप्त संपुरम अर्जुन पांडवश्रेष्ठ मेंस्थ ग आजगाम विशुद्धात्मा सह रामेड़ केशव विष्ण्यंधक महाम सवीर महारथ जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई कमल भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं तब वे शुद्धात्मा श्री कृष्ण और बलराम तथा विष्णु और अंधक वंश के प्रधान प्रधान वीर महारथियों के साथ वहाँ आए भ्रातृष कुमारैश्चोध बहुभिर्वृत सैन्य नम ता सौरे रभीगुप्त परम तप शत्रुओं को संताप देने वाले श्रीकृष्ण भाइयों पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्र प्रश्न में पधारे त्र दानपतिधीमान आजगा महाजशा अक्रूरो विष्णुवीरा सेनापतिरिंदम उस समय के सेनापति केपतिशत्रुदमन महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूरजी भी आए थे महातेजा उद्धवश्च महाजशा साक्षात बृहस्पति शिष्यो महाबुद्धिर्महाम इनके सिवा महातेजस्वी अनाधृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उधि आए थे सत्य कह कह सत्य सत्य सत्यक सत्यक सात्यकर्म चाहत प्रद्युमनश सांब्च निष शंकुर चारुदेष विक्रा झिले विप्रीथुरव सारण्च महाबाबर्गधस् विदुषाबर ए चांदे चहो चा विष्णुभोजाधका आजग्म आदा हरण बहु सत्यक सप्तक सात्यकी सात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ववंशी कृतवर्मा प्रद्युम्न सांब निषट शंकु पराक्रमी चारुदेशन झिल्ली विपृतु महाबाहु सारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद ये तथा और दूसरे भी बहुत से विष्णु भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडोप्रस्थ में आए थे तथो चुधिष्ठिरो राजा सुत्वाधव प्रतिग्रहांथ कृष्ण से यमो प्रस्थापय तदा महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदरपूर्वक लीवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा ताभ्याम प्रतिगृहित तो विष्णुचक्र महर्दिता महर्दिमत विवे सस्थम पता ध्वजशोभित उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वंशियों के उस परम समृद्धिशाली समुदाय ने तांडव प्रस्थ में प्रवेश किया उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था समृष्ट शप्रकार प्रकार शोभित चंदन से रसय शीत पुण्य गंधयितम नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी शीतल चंदन रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुवास सब और छा रही थी दयता गुरुणा च देश देश सुगंधि हृष्ट पृष्ट जन किरण बड़ी भी रूप जगह जगह जलते हुए अगुरू की सुगंध फैल रही थी सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे प्रतिपेदे महाबाहू सराबेण के शव विष्णुअध कई भोजय समेत पुरुषोत्तम महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा विष्णु अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया संपूज्यमान पौरश्च ब्राह्मण सहस्र विवेशभवनं विवेश राज्य पुरंदर गृहोपम पूर्वासी मनुष्यों तथा सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया वह घर इंद्रभवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था युधिष्ठिर युधिषिस्तुराबे सूर्धने केजे युधिषि बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्रीकृष्ण का मस्तक सुख कर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया तम प्रिय माणो गोविंदो विनना भी पूजय भीमं च पुरशव्याघ्रम विधिवत्जयत भगवान श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया नरश्रेष्ठ भीम से भी, भी उन्होंने विधिवत पूजन किया तान सभी अंधक श्रेष्ठानकुंती पुत्रो युधिष्ठिर प्रतिजग्राह तत्कार यथा विधि यथागत कुंती नंदन युधिष्ठिर ने विष्णु और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधिपूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया गुरुवत्जया मासि का चिद्यत काभ्य बदत्ना कैसीद्य अभिवादिता कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्ही को प्रणाम किया तेसाम दत के जना जन्यार्थे धनमुतम हरणम वैशभद्राया ज्ञातधेयम महायसा महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधु तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया वर के जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की रथना कांचनांगा किंकणी जालमलि चतुर्युजा मुपेता कुशल शिक्षित सहस्रम प्रदत कृष्ण गवामुतमेव श्रीमाथुर्देश दोध पुण्यवर्चसा किंकणी और झालरों से सुशोभित सुवर्ण खचित एक हजार रथ जिनमें से प्रत्येक में चार चार घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर चतुरसारथी बैठा हुआ था श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली दस हजार दुधारू गौवें दीं बड़वा नाम चुद्धा चंद्रांशु समार्दन प्रीत्या सहस्रम हेम भूषिता चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की एक हजार सुवर्णभूषित घोड़ियाँ भी जनार्दन ने प्रेमपूर्वक भेंट की तथ्वा स्वतरी चाता वा तरंगसा शान्यंजन के सीनाम शेता पंच पंच इसी प्रकार पाँच सौ काली अयाल वाली और पाँच सौ सफेद रंग वाली खच्चरियाँ समर्पित की जो सभी वश में ही की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी स्नान पानो सवे चयुक्त वैशान्वित स्त्रीण सहस्रम गौरी स्वेशाण सुवर्चाम सुवर्ण सत्क आरोमांकृताम परिचर्यासु दक्षाणाम प्रदत पुष्कर क्षण स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था जो वह प्राप्त थी जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी जिन्होंने सोने के सौ सौ मड़ियों की कंठियां बन रखी थी जिनके शरीर में रोमावलियाँ नहीं प्रकट हुई थी जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी ऐसी एक हजार गौरवर्णा कन्याएं भी कमलदेन भगवान श्रीकृष्ण ने भेंट की पृष्ठनामपा बालिकाण जनार्दन दद शत सहस्राख्यम कन्याधन मनोत्तम जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बालिक देश के एक लाख घोड़े दिए जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे कृतस्य कृताकृत कनकस्य कनक सवर्चस मनुष्य भारांदर्ह ददश जनादन दशाह वंश के रत्न भगवान श्रीकृष्ण ने अग्नि के समान समे के त्रिम सुवर्ण मोहर और अकत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के ढले दस भार उपहार में दिए गजानाम तो प्रभिन्द त्रिधा वस्त्रवता समरेश्वर निवर्तितम नाम स्विवर्ति क्लिप्ता पटुघंटा चारुण धेम्मा हस्तरोहरुपेता सहस्रम साहस प्रिय राणी ग्रहणीकद पारयलांगली प्रियमाणो हलधर संबंध प्रतिमा जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हलधारण करते हैं उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के दहेज के रूप में एक हजार मत हाथी भेंट किए जो तीन अंगों से मध की धारा बहाने वाले थे वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी उन सबके पार्श्वभाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा रहे थे वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सबके साथ महावत थे स महाधन रत्न घो वस्त्र कम्बल फेनवान महागज महाग्राह पता का शिवला कृकुल पाण्डुसागर महावृद्ध प्रवेश महाधन पूर्णमा पूरी येषा दिशाछो का बहोत जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह जिसमें वस्त्र और कंबल फेंड के समान जान पड़ते थे बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे और जहां ध्वजा पताकाएँ सेवार का काम कर रही थी पांडव रूपी महासागर में जा मिला यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा प्रतिजग्राह तत्सर्व धर्मराजो युधिष्ठिर पूजया मास्य वह भंधक महारथान धर्मराज युधिष्ठिर ने वह धन ग्रहण किया और विष्णु तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया ते समय गुरुविष्णुअको तम विजभ्रूरहरा से ना सुकृत नो यथाम जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं उसी प्रकार कुरु विष्णु और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे तत्र तत्र महान आदि उत्कृष्ट अंतर आदित्य यथा योग्यम यथा प्रेते विद्रोह कुणय वे कौरव और विष्णुवंश के वीर जहां तहां वीणा के उत्तम धनी के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावसर अपने अपने रुचि के अनुसार विहार करने लगे एवं उत्तम अभिर्यास्ते ब्रिशृत्य दिवसान बहुन पूजिता प्रति इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारिका चले गए रामम पुरस्कृत यजुर्विष्णुअधक महारथा दत्नय सुभ्राणि दत्ता गुरुसत्तमयी विष्णु और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट लिए बलराम जी को आगे करके चले गए वासुदेवस्तु पार्थे न सह भारत वासनगरे रंभे शक्रप्रस्थे महात्मना जन्मे जय परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए व्यचरत यमुना तीर ए मृगया महायसा मृगा हरे में साधम किरीटना महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वराहों तथा हिंस पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे इस प्रकार वे किटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे तथा सुभद्रा सौभद्रम केशव स जयंतम इव पौलोमी ख्यामत जी जनत तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्रीकृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया ठीक वैसे ही जैसे सचि ने जयंत को उत्पन्न किया था दीर्घ बाहुम महोरस्कम वृषभाक्ष मरिंदम सुभद्रा वीरम अभिमन्यु नरसरस सुभद्रा ने वीर वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्युओं को उत्पन्न किया जिसकी बड़ी बड़ी बाहें विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे वह शत्रुओं का दमन करने वाला था अभिश्चमांच तटस्त अरिंद मर्दनम अभिमन्युमित प्राहु राजभम वह अभीअर्थात निर्भय एवं मन्युमान अर्थात क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था इसीलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं स सात्मतिरथ संबू व धनंयात मखे समी वमी गर्भा जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अस्वस्थ से अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी अती वीर का प्रादुर्भाव हुआ था यस्ते महातेजाकुंतीपुत्रो युधिष्ठिर अयुतम गाद जाति्य प्राधान भारत भारत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दस हजार गौवें तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी दयि वासुदेव तो से बाल्याभिचाभवत पितृणमिव सर्वेश प्रजाव चंद्रमा जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था जन्म प्रभृत कृष्ण चक्रित क्रिया शुभा स चापी वह बाल शुक्ल पक्षे यथा शशि श्री कृष्ण जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा चतुष्पादम दसविदम धनुर्वेद मरिंदम अर्जुना सकलम दिव्य मानुषम उस शत्रुदमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से चार पदों और दसविध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया पहला धनुर्वेद में निम्नाकित चार पाद बताए गए हैं मंत्र मुक्त पाणी मुक्त मुक्ता मुक्त और अमुक्त जैसा कि वचन है मंत्र मुक्तम पाणी मुक्त मुक्ता मुक्त तथा वमुक्तम च धनुर्वेद चतुष्पा मिरी जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है उपसंहार नहीं उसे मंत्र मुक्त कहते हैं जिसे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए वह बाण आदि पाणी मुक्त कहा गया है जिसके प्रयोग और उपसंहार दोनों को वह मुक्ता मुक्त है जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि है जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं वह अमुक्त कहलाता है ये अथवा सूत्र शिक्षा प्रयोग तथा रहस्य ये ही धनुर्वेद के चार पाद हैं दूसरा आदान संधान मोक्षण निवर्तन स्थान मुष्टि प्रयोग प्रायश्चित मंडल तथा रहस्य धनुर्वेद के ये दस अंग हैं यथा आदानमतसधान मोक्षाण विवर्तन स्थान मुष्टि प्रयोगच प्रायश्चित्ता मंडल रहस्येतधा धनुर्वेदांगमेष तर्क से बाण को निकालना आदान है उसे धनुष की प्रत्यंचा पर रखना संधान है लक्ष्य पर छोड़ना मोक्षण कहा गया है यदि बाण छोड़ देने के बाद यह मालूम हो जाए कि हमारा विपक्षी निर्बल या शस्त्रहीन है तो वीर पुरुष मंत्र शक्ति से उस बाण को लौटा लेते हैं इसी प्रकार छोड़े हुए अस्त्र को लौटा लेना विनिवर्तन कहलाता है धनुष या उसकी प्रत्यंचा के धारण अथवा सरसंधान काल में धनुष और प्रत्यंचा के मध्य देश को स्थान कहा गया है तीन या चार अंगुलियों का सहयोग ही मुष्टि है दर्जनी और मध्यमा अंगुली के अथवा मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाढ़ का संधान करना प्रयोग कहलाता है स्वतः या दूसरे से प्राप्त होने वाले जाघात प्रत्यंता के आघात और बाण के आघात को रोकने के लिए जो दस्तानों आदि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित्त है चक्रकार घूमते हुए रथ के साथ साथ घूमने वाले लक्ष्य का वेद मंडल कहलाता है शब्द के आधार पर लक्ष्य बींधना अथवा एक ही समय अनेक लक्ष्यों को बींध डालना ये सब रहस्य के अंतर्गत है तीसरा ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य और खड़ग आदि को मानुष कहा गया है विज्ञान स्वितास्त्रणाम सौठवे महाबल क्रियास्पे चर्वासु विशेषानभ्य शिक्षित अस्त्रों के विज्ञान सौष्ठव अर्थात प्रयोग पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी आगमे च प्रयोगे चा चक्रे तुल्य में व आत्मना पुत्रद्रम प्रेक्ष माणो ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था वे सुभद्रा कुमार को देख बहुत संतुष्ट रहते थे सर्वसोपेतम लक्षित व दूसरों के तिरस्कृत करने वाले समस्त सद्गुणों से संपन्न सभी उत्तम लक्षणों से शोभित एवं दुर्धर्ष था उसके कंधे वृषभ के समान शिष्ट पुष्ट थे तथा तो मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था सिंह दर्पम महेश्वास मत मातंग विक्रमम मेघ दुध निर्घोषम पुण्य चंद्र निभाननम उसमें सिंह के समान गर्व तथा मतवाले वाले की भांति पराक्रम था वह महाधनु धन, वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और धुंडभी की ध्वनि को लजा देता था उसका मुख पुर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था कृष्ण पुत्र वह सूरता पराक्रम रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसे ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे पांचाल्यपीतु पंचभ्य पतिभ्य शुभलक्षणा लेभे पंच सुतान वीरान् श्रेष्ठान पंचाचला शुभ लक्षणा पांचाली ने भी अपने पांचों पतियों से पांच श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया वे सबके सब वीर और पर्वत के समान अभिचल थे युधिष्ठिरात प्रतिबिंध्यम सुत सोम ऋको अर्जुना श्रुतकर्माण शतानीक च नाकुम सहदेवाशुतन में पंच महाराथा पांचालीस वीरान् आदियान दीति युधिष्ठिर से प्रतिबिंध्य भीमसेन से श्रुतसेन श्रुत सोम अर्जुन से श्रुतकर्मा नकुल शताक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे इन पांच वीर महारथी पुत्रों को पांचाली द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने बारह आदित्यों को शास्त्रतः प्रतिबिंध्यम तमोचुरप्रा युधि परप्रहरण ज्ञान प्रतिबिंध्यो भव ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विन्ध्य पर्वत के समान हो इसे शत्रुओं का प्रहार से तनिक भी पीड़ा ना हो सुते सोम सहस्रे तु सोमार्क सम तेज समत सोम महेश सुम ते नीमसेन के सहस्र याग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था इसलिए उसका नाम सुत रखा गया श्रुत कर्म महत्व कि श्रुत कर्मा ततो भवत् कि अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ सताने कसराजे कौरभ्य महात्मन चक्रे पुत्र नकुलर्तिवर्धनम कौरवकुल के महामना राजर्षि सताक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानिक रख दिया ततस्त जनतकृष्णा नक्षत्रे वर्णित सहदेवासुतम तस्मा सुरसैन ऐति विदुह तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्निदेवता संबंधी कृतिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है एक वर्षांतरा श्वे द्रौपदीया यशस्वीन अन्वजात राजेंद्र परस्पर हितयशि ये महायशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे जातकर्माण्यानुपूर्व्या चूड़ोपनयना चकार विधि भरतम भरतश्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जात कर्म चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए कृवा च वेदाध्ययनम तत्सुचर व्रता ज गृहस्त्र अर्जुना दिव्य पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से भेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्भेद का ज्ञान प्राप्त किया दिव्य गर्भोपमय पुत्रे व्यूढ़ो रसकये महारतय अन्वितो राज मुदमा अपनुवन्वर देव पुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले उन महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए इत श्री महाभारते महाभारती आदिपर्वणि हरणा हरण पर्वणि हरन विंस्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हरनाहरण पर्व में 220वां अध्याय पूरा हुआ